भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत राजा परीक्षित ने कहा भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। हैं। जीव सुख खोजते-खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में रहते हैं। में रहते ऐसी स्थिति ऐसा कौन सा रसिक रस का पुरुष होगा, जो बार बार पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा जो बाणी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 कर करो, करो मनस्य मन स्मरे वसत सिरजंगमेशु शृणत तत्पुण्यकर्ण शिस्त भयिंगन मेंदश्यति तिव चक्षु अंगा विष्णथ तज्जना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 शांत चित्त और जितेंद्रिय थे वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी एक दिन दरिद्रता की मूर्ति प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली भगवन साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपकी सखा हैं वे भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं आप उनके पास जाइए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 जगत भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा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 अपने पतिदेव को दे दिए इसके बाद वे देवता उन को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे परीक्षित द्वारिका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की तीन छावनिया और तीन जोड़िया पार करके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 उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्राह्म ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे हों उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिया जी के पलंग पर विराजमान हुए थे ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने पास में बांध लिया परीक्षित परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा